श्रृद स्मृति पुराल करुणाल मम ं बादरायत्र वंदे भगव ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र तदीयाध्याय चतुर्थ पाद में ग्यार अधिकरण पूरा हो गया था जिसमें अधिकारी के निश्चय में प्राश्चित के विषय में कुछ संकेत दिया ऊर्ध्व आश्रम जैष्ठिक ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ संन्यासी इनके लिए यदि अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए अपने आश्रम के नियम से पतित हो जाए तो उनके लिए क्या प्राश्चित है इस विषय में पूर्व मीमांसा के आधार पर कुछ निर्णय लिया था इसमें ये कहा कि जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए अपने व्रत भंग होने पर प्रायश्चित होता है उसी प्रकार उपकुर्वाण के लिए भी प्राश्चित कहा जा सकता है कहा अब उसी का ही एक विशेष अंश को आगे बताना चाहते हैं कि यद्यपि प्राश्चित्व इस प्रकार से प्राप्त है इस प्रकार से विधान किया गया उपगुरवाण का ही मान करके ब्रह्मचार्य अवकिरणी नैृदम गर्धव भेदा इत्यादि वाक्य के द्वारा उसका निश्चय किया है किंतु यदि पतित हो जाए एक बार तो उनको समाज बहिष्कृत करेगा इसके लिए कोई विशेष नहीं है मनो बहिष्कृत तो करेगा ही समाज में पहले जैसे स्थान नहीं मिलेगा प्राश्चित्व होने पर तो अधिकारी हो जाएगा लेकिन समाज उसको ऐसा नहीं मानेगा क्योंकि ये प्राश्चित के विषय में भी ऐक्यमत्य नहीं है जैसा आपने देखा पूर्ववादी ने तो आ, बिल्कुल कहा कि इनका प्राश्चित्व नहीं हो सकता है आरूढ़ नैष्ठिकम धर्म इत्यादि जो श्लोक है स्मृति है इसके आधार पर एक बार नैष्ठिक प्राप्त होने के बाद या सन्यास वानाप्रस्त में जाने के बाद फिर पदित हो गया तो उसके लिए कोई प्राश्चित नहीं है ऐसा कहा हर दूसरे पक्ष में यह व्यवस्था दी गई है किंतु दोनों स्थिति में प्राश्चित हो या ना हो एक पक्ष में प्राश्तित्व है दूसरे पक्ष में नहीं है दोनों स्थिति में यह समाज से बहिष्कृत करना अनिवार्य हो गया मतलब वो करेंगे ऐसा इस अधिकरण में उसी का ही कुछ विषय निश्चय करना है तो बहिराधिकरण इस का नाम है इसमें शारीरिक न्याय संग्रह देखिए शिष्ट व्यवहार योग्या नाम प्राप्ते, योग्याणवाप्तेचि चराकृते अपवाद उत्सर्गस्थिरी न्यायन तेहि शिष्ट संव्यवहारादर आचारस्य। धर्मतया विद्यांगत्व प्राप्त शिष्ट व्यवहार योग्यानाम दोषेण अपवादे प्राप्त शिष्ट व्यवहार मैंने जो शिक्षित है समाज में जो मान्य है सम्माननीय है उनको शिष्ट कहते हैं कि शिष्ट व्यवहार के योग्य हो उनके साथ व्यवहार करने के योग्य हो तो उनको शिष्ट व्यवहार योग्य कहते हैं अब उसका अर्थ वो ये है कि वो भी शिष्ट ही है सभी लोगों माने सभी शिष्ट उनको मानते हैं इसका अर्थ है कि ये ठीक है उनका दोष का निवारण हो गया या दुष्ट व्यक्ति नहीं है धार्मिक है इत्यादि अर्थ तो है इसलिए शिष्ट व्यवहार योग्य दोषे न अपवादे प्राप्ति दोष के द्वारा उसमें अपवाद होता है इसका मतलब दोष होने के बाद शिष्ट व्यवहार पूर्ववत नहीं रहेगा शिष्ट लोग उनके साथ व्यवहार नहीं करेगी पदित हुआ ऐसा मानकर के व्यवहार नहीं करे और प्राश्चित्य नस्मिन निराकृते अपवाद अभावे यदि प्राश्चित किया तो प्राश्चित किया तो वो जो शिष्ट व्यवहार का अभाव था उसका निराकरण हो गया यानी शिष्ट व्यवहार भी कर सकता कोई गलत हो गया प्राश्चित हो गया तो ऐसे कर सकता अब उसमें भी शिष्ट लोग ऐसा आचरण नहीं करते ऐसा देखा है जैसा कोई जुर्म किया जुर्म करने के बाद में दंड के रूप में जेल गया जेल में रहा जेल के बाद में वापस आ गया तो हो गया उसका तो दंड हो गया शिक्षा हो गया सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वापस आने के बाद भी जेल से वापस आने के बाद शिष्ट लोग उनके साथ पूर्ववध व्यवहार नहीं करते ऐसा देखा गया वो आजीवन ऐसे ही रहता जेल गया हुआ है तो फिर वो यद्य उन्होंने दंड भोग के आया तभी पूर्ववध व्यवहार नहीं करते विवाह आदि कार्य उनके साथ करना कोई नहीं चाहता ऐसा ही यहाँ भी होता है ये करना चाहते तो निराकृत अपवाद अभावे उत्सर्ग स्थिति दीधि न्याय ये अपवाद का अभाव हो जाने से अपवाद तो पहले दोषेण अपवाद था उस उसपवाद का अभवा, का अभा अभाव हो गया यानी अपवाद का अववाद हो गया तो उसके बाद उत्सर्ग उस स्थिति मैंने पूर्ववध आचरण करना चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर तेई शिष्ट संव्यवहार आदि आचार से धर्मतया विद्यांगत्व प्राप्त ये पूर्व एक पक्षीय प्राप्त होगा तो उनके साथ शिष्टाचार आदि व्यवहार पूर्ववध प्राप्त से वो भी धर्म हो जाएगा धर्म के अनुसार विद्यांग हो जाएगा अर्थात वो प्राश्चित होने के बाद में फिर ही व्यवहार उनके साथ सभी करेंगे तो फिर वो सब कुछ बराबर रहेगा ऐसा प्राप्त तो हुआ एक पक्ष में तो ऐसा किंतु ऐसा नहीं होता है ब्रह्म हत्या विषय नोके प्रत्यापत्तिर्दयते कलुषम तो निघन्य स्मृति लिंगात आचाराच बहिष्कर्तव्यवाद न व्यवहार लक्षणस्य आचारस्य आचार से ये इनके साथ तो व्यवहार हो जाएगा क्योंकि ये ये जो अभी माना गया है ये उप में माना है महापादक में नहीं माना अब इसके विरुद्ध जो ब्रह्महत्या आदि है ब्रह्महत्या आदि हत्या महापादक में होता है इनका प्राचित्व तो करने पर भी वो आजीवन होता है आजीवन तक प्राचित्व करते रहना पड़े उससे मुक्त नहीं होता जैसा आजीवन कारवास होता है इसी प्रकार इनका आजीवन होता है तो फिर उससे बाहर आना नहीं होता है तो न इस लोग में प्रत्यापत्ति विद्य दी प्रत्यापत्ति उनकी नहीं होती है वापस आकर के पूर्ववध व्यवहार वो ब्रह्म हत्या जो किया उनके लिए तो होता ही नहीं क्योंकि कभी भी वो कलुष्य नष्ट नहीं होता ऐसा कलुष्य हम तो इस प्रकार से का, वो कालुष्य नष्ट नहीं होता है उनका पाप रहता दोष रहता इसके कारण उनके साथ तो व्यवहार नहीं होता किंतु इनके साथ तो हो सकता है ये उपपादक है उपपादक होने पर उसमें प्राश्चित भी हो गया और होने के बाद वापस में ऐसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष का था वो उसमें क्या दोष रह गया ऐसा मानते हैं लेकिन वो व्यवहार में शिष्टाचार में ऐसा देखा नहीं गया एक बार कलंकित हो गया तो हमेशा के लिए फिर कलंकित ही है अब दंड भोगना वो राजनीति के अनुसार राजा के नियम के अनुसार आपने दंड भोगा वो बात अलग है किंतु तो दंड भोगने के बाद भी जो गलत किया तो गलत किया है अपमान तो कभी जाता नहीं है वो धोने से नहीं जाता जो अपकीर्ति होती है अपमान होता है एक बार हो गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है और वो स्थापित तो हो गया स्थापित तो न हुआ तो कोई आरोप कर दिया तो ठीक है कोई कुछ के को ऊपर आरोप कर देता है आरोप करने में इतना अच्छा नहीं है लेकिन आरोप कर दिया तो आरोपित होने पर नहीं होता है लेकिन आरोपित होकर स्थापित हो गया फिर उसका दंड भी भोग के आ गया इसका मतलब क्या आया उसने ऐसे में फिर दंड भोगने के बाद भी पूर्ववध व्यवहार शिष्ट लोग नहीं करते ऐसा ही यहां भी होता है उपवादक होने पर भी दोनों स्थिति में शिष्ट व्यवहार नहीं होगा उनके तो ये ब्रह्महत्यादि के समान न होने पर शिष्ट व्यवहार पूर्व होना चाहिए ऐसा पूर्व पक्ष कहा तो उसके लिए कहते हैं ऐसा नहीं होता स्मृतिलिंगात आचारा च बहिष्कर्तव्यत्व इस प्रकार स्मृति भी है आचार भी है आचार्य बन लोकाचार भी ऐसा देखा कि इसलिए उनको बहिष्कार किया जाता है न व्यवहार लक्षण से आचार फिर उनके साथ व्यवहार करते हुए जो विद्या का अंग बोलना चाहिए यानी उनके साथ कर्म करेंगे उनको एतना आदि में बुलाएंगे मांगल कार्य में बुलाएंगे उनके साथ कर्म करेंगे तो जो व्यवहार उस प्रकार के व्यवहार होते हैं जो आचार व्यवहार शिष्टाचार व्यवहार होते हैं ऐसा नहीं होता जैसा पहले कहा उनको पंक्ति में बिठाएंगे पंक्ति पावन कर देंगे ऐसा भी नहीं होगा उनको पंक्ति में भी कोई बुलाएंगे नहीं ऐसा हो जाता है इसलिए वो पूर्ण रूप से फिर बाहर ही है उपपादक मानो महापादक मानो और किसी भी प्रकार मानो एक बार पथित हो गया तो फिर वो बहिष्कृत हो जाता है वो इसलिए वो विद्या अंकता नहीं प्राप्त होगी विद्या अंकता का अर्थ है उसी के साथ कर्म करते हुए जो कुछ फल प्राप्त होना था वो तो प्राप्त नहीं होगा वो बाहर ही हो गया है फिर नहीं होगा ऐसा निर्णय दिया ये अधिकरण में टीका देखिए कृदय प्रायश्चितता नाम अभी तेषाम शिष्टा अव्यवहार्यत्मा प्राश्चित करने पर भी उन लोगों का जिनके जो पतित हो गए हैं वो शिष्टों के द्वारा अव्यवहार्य होते हैं शिष्ट उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते तो यही इस अधिकरण का विषय है सूत्र देखिए विस्मृत राचाराच कहते हैं बहिष्तुभापी दोनों स्थिति में जैसा पूर्व अधिकरण में दो पक्ष आया था तो दोनों स्थिति में महापादक मानना चाहिए ऐसा पूर्वाधि ने कहा और उप मानना चाहिए ऐसा सिद्धांति ने कहा था पूर्व अधिकरण तो महापादक मानो या उपपादक मानो दोनों स्थिति में उनको समाज बहिष्कृत कर देते शिष्ट लोग उनके साथ व्यवहार नहीं करते तो बहिष्ठ उभय दोनों स्थिति में प्रायश्चित हो गया वो बात ठीक है धार्मिक रूप से प्रायश्चित हो गया है अब उसी से आ, उसी के अनुसार यदि कर्म करके आगे कुछ कर सकता है तो स्वतंत्र कर सकता है लेकिन शिष्टाचार के अनुसार व्यवहार नहीं होगा दहिस्तु स्मृत आचाराच स्मृति और आचार मैंने उनके साथ शिष्टाचार मैंने जैसा होता है अब कोई आ, वो कहीं जाते हैं सभा में जाते हैं तो उनको सभा में मंच पर बिठाना या उस प्रकार के सम्मान देना और वो कहीं आ गया तो यदि वृद्ध है समझ लो उम्र में बिड़ा है तो छोटे उनके सामने खड़े होते हैं नमस्कार करते इत्यादि जो व्यवहार होता है कुछ नहीं होगा उनको कोई मानेंगे नहीं ऐसे सभा में बुलाएंगे नहीं फिर कार्य में बुला नहीं बुलाएंगे ऐसा होगा क्यों ऐसा स्मृति भी है आचार भी है स्मृति भी ऐसा है आचार भी ऐसा और दूसरा इसका उल्लंघन करके यदि कोई उनके साथ आचरण करता है तो वो उनके साथ आचरण करने वाले के साथ भी ये आचरण नहीं करेंगे ऐसा नियम है आप कोई दुष्ट व्यक्ति से आप साक्षात आचरण नहीं कर रहे ठीक है लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ आचरण करने वाले के साथ भी आचरण नहीं करेंगे आप जो उसका मतलब दुष्टों को मान लिया दोष को मानना बड़ा पाप होता है और आ, भाव मुक्त होने के लिए जो विधान किया गया वो तो धार्मिक रूप से हो गया लेकिन व्यवहार रूप से नहीं हुआ व्यवहार रूप से तो बेशकुदी ही है तो आजीवन बेशकुद रहेगा कोई उसके साथ करेगा ना आजकल भी ऐसे ही चलता है, कोई करता नहीं बदनाम हो गया कुछ दोष हो गया तो फिर कौन उसके साथ कुछ करता है नहीं करता और उनके साथ करने वाले को भी मानते नहीं ऐसा होता इसलिए होता स्मृति भी ऐसा बोलती है इस प्रकार की स्मृति भी है और आचार भी है, आचार का अर्थ लोकाचार शिष्टाचार भी ऐसा ही चलता है यह देखा गया है भाष्य देखिए यदि ऊर्धरे दशाम शास्त्र महापातकम्, एक पक्ष में महापातक माना था पूर्वादी ने पहले अधिकरण में इसलिए कहा यदि ऊर्धरे दशाम हो करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी वान सन्यासी होके संयासी वहां से फिर पतित होता है तो वो स्व आश्रम प्रचवनम अपने अपने आश्रम धर्मों से यदि च्यु होता है प्रच्छवन काल तो गिर जाना च्युत हो जाना चुद होता है तो उसको महापादक मानो यदि महापादक मानो एक पक्ष में महापातक है यदि वह उपपादकम अथवा महापातक नहीं उपपातक है महापाप नहीं, महा नहीं उपपाप ऐसा मान लें उपयथा भी ये सूत्र में जो उपयथा है उसका अर्थ है दोनों प्रकार से शिष्ट से बहिष्कर्तव्या शिष्टों के द्वारा उनको वो बहिष्कृत ही होते हैं होना चाहिए शिष्ट उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए बहिष्कर करना चाहिए ये तो होगा ही सामान्य क्यों क्योंकि ये स्मृति बताती है दो स्मृति दे रहे हैं एक तो पहले वाली स्मृति है आ हो नैष्ठिकम धर्मा यस्तु तो प्रच्यवदे पुनः प्रायश्चित न पश्यामी येन न शुद्धियेत ये स्मृति है ये तो कड़ी निंदा करती है महापादक जैसे मान करके उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है नैष्ठिक धर्म को प्राप्त करके फिर पतित होकर के यदि गृहस्थ आदि बन जाते हैं या अन्य प्रकार से भी व्यवहार करते हैं तो उसकी कोई शुद्धि है ही नहीं ऐसा कहा तो उसी को मान करके ये नहीं मानेंगे दूसरा आरूढ़ विप्रम मंडलाच विनिश्र उबद्धम कृमिद्वा चांद्राण चरेत ये ये भी कहा गया इति च एवमादि निंदा अतिशय स्मृतिभ्य बहुत निंदा किया ऐसे व्यक्ति होंगे बिल्कुल मानना ही नहीं चाहिए ऐसा निंदा करते क्या है कि आरूढ़ पहले कहा आरूढ़ होकर के पतित हो गया यानी उत्तर आश्रमों में उत्तम आश्रमों में चला गया और उसी से पतित हो गया धर्म से पतित हो गया तो आरूढ़ पति उनको कहते आरूढ़ विप्रम ऐसा जो विप्र है मंडलाच्च विनिश्रितम और मंडल से बाहर कर दिया मंडल मैंने समाज जो गांव है ग्राम है इसको सब मंडल बोलते हैं अपने अपनी मंडली जो बोलते हैं है। मंडल से बाहर कर दिया अब वो मंडला सब किसी कारण से उनको मंडल से बाहर कर दे जैसा अभी कोई दोष होता है जो गांव में अभी भी है तो गांव से बाहर कर देते हैं जो दोष होता है दोषी मान लेने पर वो बाहर कर देते यही मंडल से विनिश्चित करना बाहर कर दिया बाहर करना और उद्बद्धम कृमिदष्टम च उदबद्ध है यानी पहले बद्ध है अभी छोड़ दिया गया पहले राजा ने उनको पकड़ लिया था दंड देने के लिए और बाद में छोड़ दिया गया वो भी हो सकता ऐसे व्यक्ति और कृमिदष्टम कृमि ने काट लिया ये तो अन्य विषय है कोई सांप काटा कृमि काट लिया कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिनके शरीर में विष्व का आवेश हो गया ऐसे व्यक्तियों को स्पर्श करके स्पृष्टवा स्पर्श करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए ऐसा चांद्रायण व्रत बहुत बड़ा होता है यह प्राय केवल स्पर्श करने से ऐसा होता है तो इसमें जो आरूढ़ पदित भी आ गया और मंडला आ गया उदबद्ध आ गया और कृमिद्रष्ट तो सामान्य बात है इनको स्पर्श करके चांद्रायण व्रत करना चाहिए कहा इसका मतलब कड़ी निंदा की है इनके साथ स्पर्श करना भी नहीं है तो उनके साथ फिर क्या व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिए ऐसा कहा इति चाहम आदि निंदा अतिशय स्मृति प्या निंदा अतिशय है ये स्मृति है और शिष्टाचार शिष्टाचाराच शिष्टाचार भी लोग में ऐसा देखा गया क्या है कि नहीं यज्ञ अध्ययन विवाह आदिनी ते ही सह आचरण दी शिष्टा शिक्षित है यज्ञ अध्ययन विवाह कार्य इन लोगों के साथ कभी आचरण नहीं करते ऐसा देखा गया इसलिए उनको तो समाज से बहिष्कृत करना तो आवश्यक हो गया ये कहा टीका में देखी तो प्राश्चित करना तो केवल अपने लिए है वो प्राश्चित किया तो पाप से मुक्त हो जाएगा वो अपने लिए है लेकिन समाज की दृष्टि से उनका प्राश्चित का कोई असर नहीं होगा प्राश्चित किया नहीं किया वो बराबर है टीका में देखिए कृद प्राश्चित ही शिष्टाचार रूपम कर्म विषय तत्किन विद्यांगम किम कि प्राश्चित जो है उनके साथ शिष्टाचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये यहां विषय है इस अधिकरण का वो उस प्रकार के शिष्टाचार ये शिष्टाचार का अर्थ है यज्ञ अध्ययन विवाह आदि जो कर्म है ये विद्या का अंग बनेगा कि नहीं बनेगा क्योंकि विषय तो हमारा वही चल रहा है कि विद्या का अंग रूप से कर्म को लेना है तो कर्म लेते समय किन कर्मों को लेना है इत्यादि विषय चल रहा है इसीलिए विद्यांगम कि नशय ऐसा संशय हो कि विद्यांग होगा ये नहीं होगा ये संशय होने पर प्रागुत्ता प्राश्चित नेशम व्यवहार्यता सिद्धे अंगत प्राप्ते तो पूर्वादि कहता है कि प्राश्चित तो कही गया तो जो प्राप्त हो गया है प्राश्चित होने के बाद में उनके साथ व्यवहार करने में क्या आपत्ति बाद में सब लोग व्यवहार कर सकते हैं उनके साथ प्रायसित हो गया तो शुद्ध हो गया फिर व्यवहार कर सकता तो इसीलिए ये व्यवहार्यता सिद्धेर अंग वो अंग बन जाएगा फिर वो सभी कार्य में मिलकर के काम करेगा ऐसा होगा तो बोलते ऐसा नहीं होगा इसके लिए सिद्धांत कहा कि ये यदि किसी भी स्थिति में महापादक मानो उपपादक मानो प्रायित भी मान लो तब भी उनको समाज से तो बहिष्कृत करना ही चाहिए समाज में उनको कोई स्थान नहीं देना चाहिए प्रतिज्ञाथ मुक्त हेतुद्वयम व्याकरो दिया इत्यादि में प्रतिज्ञा को सिद्ध करके दो हेदु कहते हैं दो हेदु है स्मृति राचाराचार दो हेदु दिया दुश्चरित आचरण कृतम एनो लोकद्वी कर्तुरशु आदधा अब इसका कारण क्या है कि दुश्चरित आचरण कृतम दुष्चरण दुश्चरित के साथ जो आचरण करेगा उससे जो प्राप्त पाप है दुश्चरित व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति उसके साथ कोई भी आचरण करेगा कोई व्यवहार करेगा तो व्यवहार करने वाले के भी संघ का रंग लगता है संघ का दोष लगता है दोष लेने से उसको पाप लगेगा तो लोकद्व भी कर्तुर अशुद्धि माददाती वो दोनों लोग में इस लोग में परलोक में दोनों में कर्ता को अशुद्धि कर देता है यानी कर्ता को अपवित्र करता है इस लोग में उस लोग में ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से ही वो इस लोग परलोक में दोनों में अशुद्धि करता है तो फिर उससे मुक्त नहीं होगा इस लोग में भी लोग में ऐसा कहेगा अब ये ये व्यक्ति तो दुष्ट व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है दुष्ट व्यक्ति के साथ उड़ना बैठना है ऐसा बोलेगा तो फिर वो क्या होगा उसका अभी बदनाम हो जाता है इसलिए ऐसा नहीं करते और परलोक में तो अशुद्ध होता ही है तायश्चित्य लोकद्व भी कस्यचित अशुद्धिर अपनीयते कस्यचित तो पारलौकिक अशुद्धि अपाक्रियते ऐहिक अशुद्धिर, अपाक अशुद्धिर अनुवर्त यहां ऐसी व्यवस्था होती है ये दुष्ट व्यक्तियों के साथ आचरण करने पर यह परलोक दोनों में अशुद्धि होता है अनुपाप होता है अब इनमें से प्राश्चित के द्वारा लोगय में किसी अशुद्धि को निराकरण किया जाता है मतलब उस अशुद्धि का उस पाप का कुछ अंश का निराकरण होता है पूरा नहीं हो पाता ये कहना चाहते प्राश्चित तो किया ठीक है लेकिन वो प्राश्चित से पूरा पूरा शुद्ध हो गया ऐसा नहीं होता है तो लोकद्व भी कस्यचित अशुद्धि अपणीय किसी की अशुद्धि का निराकरण तो हो जाता है लेकिन कस्य चित्तू किसी का तो पारलौकिक अशुद्धि अपाक्रिय थे किसी का तो पारलौकिक अशुद्धि ठीक हो जाती है मैंने परलोक में उनको प्राप्त हो जाएगा लेकिन इस लोक में नहीं होता है। किसी का तो अच्छा है वो किया है तो कुछ अशुद्धि तो ठीक हो जाएंगे और किसी का तो पारलौकिक ठीक हो जाएगा लेकिन आई अशुद्धि अनुवर्त है अशुद्धि तो हमेशा रहेगा आपकी तो हमेशा रहेगी ये समस्या है तो हमारे जैसे महाभारत है रामायण है पुराण है इनमें भी बहुत सारे कथाएं हैं ऐसे देखने पर ये मालूम बढ़ता है कि अभी आज के समाज के नहीं पहले के से ही लेके ऐसा चल रहा है और सब कुछ करने पर भी पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया सब कुछ किया तो भी उससे मुक्त नहीं होता है वो यह लोक में उसको नहीं माना जाता है इसलिए आई ही का अशुद्धि अनुवर्त है बहुत सावधान रहना पड़ता है कि पादित होना आसान है लेकिन पादित होने के बाद में जीवन बड़ा कष्टदायक है फिर उसके बाद कुछ भी करो तो वो कष्टदायक होता है आप प्राय को मानो ना मानो पाप पुण्य को मानो ना मानो तो भी लोग तो कभी भी आपको अंगीकार नहीं करेगी तो भगवान कहां से अंगीकार करेगा ऐसा तो होगा ही नहीं इसलिए आइ का अशुद्धि अनुवर्तते ये रहता ही है तो आयिका अशुद्धि का, का निराकरण करने के लिए कोई विधान है नहीं प्राश्चित क्या करता है जो पारलौकिक अशुद्धि है मान धार्मिक रूप से जो अशुद्धि है उसको ठीक करता है लेकिन का जो अपीर्ति हो गया उसको कैसे आप ठीक करें उसके लिए कोई है नहीं जब अपीर्ति हो गया तो अपकीर्ति के लिए आप नया कीर्ति तो ला नहीं सकते उसके बदले में कुछ हो नहीं सकता तो आपने प्रार्थित किया ठीक है वो तो प्रार्थित तो मान लेंगे लोग लेकिन वो आक नहीं होता बहुत कष्ट होता है क्यों ऐसा और एक स्मृति है बहुत सारे स्मृतियां मिलेंगी इस विषय में तो उक्तम ही ये ऐसे होते हैं इनका तो आक अशुद्धि पाप कभी भी निवृत्त नहीं होता जिनके लिए कहते हैं बालघ्नाश कृतघ्नाश च विधर्मतः शरणागत हंद्रंश्च स्त्री न न इति इन लोगों के साथ संवाद भी नहीं करना चाहिए इनके साथ बातचीत ही नहीं करना चाहिए किनके साथ बालघ्नाश जो बच्चे को मार दिया हो बाल बच्चे को छोटे बच्चे को मारने वाला और कृतघ्न जो कृतघ्न है यानी वंचना किया हो चीटिंग किया हो और इसी प्रकार किसी ने कोई उपकार किया वो उपकार का प्रत्युपकार समय आने पर नहीं किया क्योंकि उपकार और प्रत्युपकार से ये सारी दुनिया चलती है आपको कुछ दिखाई देता है आप कुछ नहीं दिखाई देता है लेकिन उपकार और प्रत्युपकार माने ये जो रिलेटिविटी बोलते हैं ना परस्पर सहायक रूप से एक दूसरे को मदद करके हम जीवन जलाते इसलिए कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी क्या है कि वृक्ष आदि भी कोई भी हो वो सब परस्पर उपकार में ही अपने जीवन करते हैं इसीलिए उपकार ये भगवान का एक स्वरूप होता है और हमारे समाज के अस्तित्व के लिए ये बहुत आवश्यक है परस्पर उपकार होना परस्पर लेन देन होना आवश्यक होने पर मदद करना और एक बार आप किसी से उपकार प्राप्त किया तो उसका प्रत्युपकार समय आने पर करना ही होता है फिर उसको नहीं कर सकते हैं तो उसी के परंपरा के किसी को कर सकते हैं ऐसा होता है और उपकार और प्रतिपकार के द्वारा ही भगवान अपने इस जो सृष्टि को चलाते ये दोनों में मिलाकर के रखा किसी को पूरा नहीं दिया किसी को कुछ नहीं दिया ऐसा नहीं किसी को पूर्ण नहीं दिया किसी को अपूर्ण भी नहीं दिया किसी के पास कुछ दिया किसी के पास कुछ दिया तो ऐसा मिला करके चलता है इसलिए ये जो कृतघ्न होते हैं ये बड़े पापी होते हैं कि इनको कभी भी मानना नहीं चाहिए तो कृतघ्न होगा तो उनके साथ संवाद नहीं करना चाहिए विशुद्धान अभी धर्मतः यद्यपि वो प्राश्चित करके धर्म, है। धर्म की दृष्टि से अभी मैंने बताया कि धार्मिक दृष्टि से तो उन्होंने प्राश्चित कर लिया जैसा करना चाहिए वैसा किया है ऐसा करने पर भी उनके साथ संवाद नहीं करना चाहिए व्यवहार नहीं करना चाहिए और शरणागत हंध्रिंश जो शरणारत अभय प्राप्त करने के लिए आया आपके पास डर के अभय प्राप्त करने के लिए आया शरणागत हो गया और वो शरणारत होने के बाद में उसको मार देता है उसको पीड़ा पहुंच जाता है उसके साथ भी संवाद नहीं करना चाहिए ये भी बड़ा पाप है ये सब बड़े पापों में आते हैं बच्चे को मारना कृतघ्न होना और शरणागत को मारना और स्त्री हंध स्त्रियों को मारने वालों स्त्रियों को मारने वाले भी बड़े पापी होते हैं इनके साथ संवाद नहीं करना चाहिए ये सब हमारे इतिहासों में देखने से ऐसा मिलता है आ, ये सब बड़े पाप में माने गए हैं तो बच्चे को मारना इत्यादि जो व्यवहार करते हैं उनके साथ संवाद नहीं करना चाहिए इसमें यह कहा आया विशुद्धान अभी धर्मदाह धर्म से प्राश्चित किया तो भी उनके साथ संवाद नहीं करना चाहिए ये कहा इसका अर्थ यह है कि ये शिष्टाचार इनके साथ नहीं होता तथा इरूढ़ो नैष्ठिक इत्यादि स्मृति लिंगाद आचाराच तो आरूढ़ो नैष्ठिक इत्यादि स्मृति और लिंग आचार जो प्रमाण है उसके द्वारा परलोक अशुद्धेरपनीत परलोक संबंधी जो अशुद्धि है पाप है उसका तो निवारण कर दिया प्राचिद के द्वारा होने पर भी अव्यवहार्यवावगत उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए ऐसा यहाँ सूचना मिलती है प्राश्चित न पश्चिमी ये न सिद्धेश यही कहना चाहते हैं कि इनके साथ कोई व्यवहार आगे नहीं होता है जो तो नहीं करना चाहिए तैयार न तैर व्यवहार आचार से विद्यांगत्व इसीलिए व्यवहार के साथ जो यज्ञ आदि अनुष्ठान करके उनके साथ यज्ञादि अनुष्ठान करके जो कर्मफल प्राप्त करना है वो कर्म फल प्राप्त नहीं कर सकते वो कभी कर्म नहीं कर सकते उनके लिए कोई इतनी करेगा नहीं कौन करेगा उनके लिए इतनी भी नहीं करेगा वो कोई धर्म कार्य नहीं कर सकता तद एवं उक्त आचार उक्त विद्या अनंगत्व अभिधाना प्रासंगिकी पादादि संगति यहाँ प्रासंगिकी विचार है ये पूर्व विचार के साथ संबंध है यह विद्या का अंग क्या क्या है इस पर विचार आरंभ हुआ विद्या का अंग कर्मा आदि अधि उपासना आदि है यह आरंभ हुआ और उसको प्राप्त करने के लिए अधिकारी कौन कौन है ये विचार विधुरा अधिकरण के द्वारा आरंभ हुआ था उसके बाद आश्रम कर्मा अधिकरण यह सब आ गया तो इन सब विचारों का तात्पर्य यह है कि उक्त आचार उक्त विद्या अंगत्व अभिधान इस प्रकार के विद्या जो भी है आचार है ये विद्या का अंग होता है किंतु यहाँ इसके लिए वो संभव नहीं है ये पतित हो गया पतित होने के बाद प्राश्चित करने पर भी इनको तो विद्या अंगा साधन प्राप्त नहीं हो सकता मान किसी को आप यज्ञ आदि कराने के लिए अब बुला नहीं सकते और आपको यज्ञ आदि में भाग ले नहीं सकते ऐसा पूर्व पक्षे बलघ्न इत्यादि स्मृति विरोधा तो पूर्व पक्ष में बलघ्न बालघन बालग्णा, ये बालघनान आदि जो स्मृति आया इसके साथ विरोध है और सिद्धांत में तदा अनुगुण्य विधि भाव पूर्व पक्ष और सिद्धांत में ये भेद यहां रहेगा पूर्व पक्ष कहेगा कि प्रायश्चित हो गया तो फिर उसको मान लेना चाहिए ये पूर्व पक्ष रहेगा लेकिन वो नहीं हो सकता ये सिद्धांत का वो तो समाज से तो उनको बहिष्कृत करना ही चाहिए उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए यदि द्वादशम बहिराधिकरणम इस प्रकार बारवा अधिकरण पूरा हो गया अब इसी विषय में आगे कुछ निर्णय करना चाहते हैं जब कर्मादि अनुष्ठान करेंगे ये कर्मादि में अनेक अंग होते हैं तो अंग क्रियाओं को कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए ये याग में बहुत सारे अंग रहते हैं अंग अंगी मिलकर के एक फल देता है तो अंग क्रियाओं के साथ संबंध करके यहाँ विचार करना चाहिए सब साधन ही है अब पहले ही बता दिया ये सब साधन है तो साधन के संबंध में यहां विचार करना चाहते हैं अगले अधिकरण में ये स्वाम्य अधिकरण ये स्वाम्य अधिकरण अर्थ इसका ये है कि जैसा यज्ञ करते हैं तो यजमान ऋत्विकों को बुला करके यज्ञ करवाते हैं वो पुरोहित तो पुजारी होता है यज्ञ करने वाले यजमान तो उसमें कुछ कर्म करता है अपने धन अपना व्यय करता है और बाकी सब करता है अब यहां साधन में आध्यात्मिक साधन में देखते हैं तो आध्यात्मिक साधन सब हमें ही करना पड़ता जो आध्यात्मिक साधन करेगा जैन आपके लिए कोई दूसरा जब करेगा तो आपको नहीं होगा आपके लिए कोई ध्यान दूसरा करेगा ऐसा कैसा हो सकता है किसी को पैसा दे करके कर रखेंगे रो, रोज दो या तीन घंटा ध्यान करो फिर आपका साधन बन जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकेगा तो आध्यात्मिक में देखते हैं तो साधन तो अपने को करना पड़ता है और आपने कहा कि ये यज्ञयाग आदि भी इसका अंग है विद्या का अंग है उससे शुद्धिकरण होता है तो अब यहां हमसे खड़ा हो गया कि जब करते हैं ध्यान करते हैं यज्ञ में नित्य कर्म जो करते हैं पूजा करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में पुजारी को रखते हैं पैसा देकर के पुजारी रखते हैं और पुजारी रख करके हम सोचते हैं पूजा पुजारी करेगा और फल हमें मिलेगा ऐसा सोचते हैं तो ये आध्यात्मिक साधने में कितना कर्मकांड में तो है जो तो व्यवस्था दी है कर्मकांड में ऐसे करता कर सकता लेकिन आध्यात्मिक साधन में ये काम करता है कि नहीं करता है ये विचार करना अब वो बोल, बोल तो दिया है ना कर्म करना चाहिए कर्म भी विद्या का अंग है कहा तो इसलिए यहां संशय आ गया कि ये फलस्वामी कौन होगा जब पुजारी ध्यान करेगा तो उसके मन में एकाग्रता आएगी ध्यान करने का प्रयोजन क्या है एकाग्रता तो एकाग्रता के मैंने ध्यान करेगा पुजारी तो ये एकाग्रता किसको आएगी पुजारी को आएगी और हो सकता है ये जमान उस समय और कुछ कर्म कर रहा है तो ऐसे में एकाग्रता उसको कहा मिलेगी नहीं मिलेगी एकाग्रता का फल तो उसमें जाएगी नहीं तो अब क्या करेंगे आप इसमें क्या कर सकता है ये विचार करना चाहते हैं। ये विषय है इधर ठीक मिलेगी अन्यस्मिन पापकारिणी ये न व्यवहारा अन्य तु अपवत अन्यस्मिन कर्तरी तेन व्यवहारात फल लक्षणोपकार अन्य यजमानस्य दर्शयन पूर्वपक्षे है पहले पूर्वपक्ष सूत्र है अन्यस्मिन पापकारिणी यहां क्या कहा पूर्व अधिकरण में पाप किया किसी और ने अब वो तब कहा कि आप उसके साथ व्यवहार करेंगे तो आपको भी पाप लगेगा आपको भी दोष लगेगा इसलिए आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए कहा था तो अन्य पापकारी तो अन्य है और तेन व्यवहार उसके साथ व्यवहार करने, करने से अन्य से तो अपकार अन्य का भी अपकार हो जाएगा यानी अन्य को भी दोष लगेगा ऐसा कहा अभी अन्य कर रहा है पाप अन्य ने किया और उसके साथ व्यवहार करने पर अन्य को भी वो लग रहा इसका मतलब क्या है कुछ व्यवहार से कुछ आदान प्रदान होता है ऐसा लिखता है किया तो अन्य ने है न लेकिन आप उसके साथ खाली संवाद कर रहे व्यवहार कर रहे हैं तब भी आपके पास भी वो दोष आ रहा है ऐसा मालूम पड़ा पूर्व अधिकरण में इसलिए कहा है कि उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए संवाद भी नहीं करना चाहिए इसे कहा स्पर्श नहीं करना चाहिए संवाद नहीं करना चाहिए तो ये इससे दिखता है कि एक कर्म करने पर उसका स्पर्श दूसरे को भी होता ऐसा मालूम पड़ता संगेत मिल गया अब इसी को यहां लगाना चाहते क्या है कि ये तो पाप में हो गया पुण्य में भी ऐसा हो सकता है पुण्य में क्या अन्य स्विन कर्तरी कोई उपासना करने वाला अन्य है पुरोहित बैठकर उपासना करेगा उसको पैसा दक्षिणा देंगे वो बैठ के उपासना करेगा उपासना करते जो अन्य है तेन व्यवहार आप उसके साथ व्यवहार हो जाएगा यजमान का जो कराने वाले होंगे पैसा वाले जो भी होंगे उनका व्यवहार हो जाएगा तो, तो फल लक्षण में तो फल रूप से उपकार उसको प्राप्त हो जाएगा ऐसा दिखता है क्योंकि पाप के साथ व्यवहार करने पापी के साथ व्यवहार करने से आपके पास पाप आ रहा तब तो फिर अच्छा कर्म क्या रहेंगे तो वो भी तो आएगा ना आना चाहिए ऐसा दिखता है इसलिए संशय हो रहा है तो फल लक्षण उपकार अन्य पूर्व दर्शेन है ये इस प्रकार के उपकार यजमान को प्राप्त हो जाएगा ऐसे पक्ष को संशय में रख करके ये पक्ष को संशय में रख करके पूर्व पक्ष देना चाहते पूर्व पक्ष क्या कहते हैं पहले पूर्व पक्ष सूत्र आएगा ये ये देखिए पहले स्वामी अधिकारण का शारीरिक न्याय संग्रह देखिए पिछले पृष्ठ में है अंग आश्रित उपासन शु उदीधादी नाम प्राप्त उद्देश्यवाद कृत्व अधिकारीण एवं प्राप्ति अंगाश्रित उपासना बहुत सारी उपासनाएं उपनिषदों में है पहले कहा उसमें उद्गीधादी उपासनाएं जो है कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं कर्मों के साथ करते हैं इसीलिए कर्म में जो अधिकारी है वही ही उन उपासनाओं के लिए अधिकारी है ये सब बताया इसलिए जैसा उद्गी उपासना है ओंकार उपासना उदगी उपासना इत्यादि जो छांदों के प्रदारण में है इनमें क्रधु अधिकारी होते हैं यानी कर्म करने वाले अधिकारी दोनों अधिकारी एक ही होते अन्य से अप्राप्त और इससे भिन्न अधिकारी को प्राप्त नहीं जो क्रधु में अधिकारी नहीं है साम उपासना ज्योतिषोमादी यज्ञ नहीं कर सकता उसी उसको अधिकार में नहीं है तो उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा यानी वो तो स्वयं नहीं कर पा रहा है वो अधिकारी नहीं है वो ज्योतिषोमादी नहीं कर रहा है तो सामगान नहीं करेगा सामगान नहीं करेगा तो उद्गान का ही करेगा उदगित उपासना भी नहीं कर सकता तो नहीं करने पर क्या है कि अन्य से अप्राप्त है अन्य को प्राप्त नहीं होगा जो उससे भिन्न है उसको प्राप्त नहीं होगा तो उद्देशन असंभवा तद आश्रिता उपासना गोदोहन वधिकृत अधिकारीणी कृद्वाधिकारीण एव तब तो यह प्राप्त हुआ कि उसका उद्देश्य संभवा वो इसके लक्ष्य में नहीं हो सकता जो ज्योतिषमादि कर्म करने के अधिकारी नहीं है ऐसे बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते तो उसको तो प्राप्त नहीं होगा तो तदाश्रित उपासना जितने भी हैं वे उपासना सारे गोदोहनवत गोदोहन के समान है गोदोहन क्या अधिकृत अधिकारी में आता है जो दर्शपूर्ण मास करेगा वो दर्शपूर्ण मास का अनुष्ठान करते वक्त गोदोहन पात्र से जल आनयन करता है तब उसको वो फल होता है वो पशु फल होता है तो, तो गोदोहनवध अधिकृत अधिकारी इसी को कहते हैं अधिकृत अधिकारी कि जो पहले एक अधिकार प्राप्त है उसको उसके बाद ही वो वहां और कर सकता है इसको कहते हैं अधिकृत अधिकारी जो दर्शपूर्ण मास में अधिकारी बन गया हो और उसके बाद में गोदोहन पात्र में जल आने का अधिकारी हो करके फिर उसी से वो फल प्राप्त कर सकता उसी प्रकार यहां भी क्रदु अधिकार न गोदोहन फलवत्द्या बल संबंध जैसे क्रदु अधिकारी को ही गोदोहन का फल मिलेगा पशु आदि प्राप्त होगा उसी प्रकार यहां विद्या में उपासना में भी पहले ज्योतिषो आदि में अधिकारी जो होता है उसी को ही उदगी उपासना करना है तभी उसी के साथ संबंध करके विद्या का फल उसको बाद में प्राप्त हो सकता ये है यह ये स्थिति है तत्र यह कर्ता सफली इति न्याय अनुग्रहीता और यह नियम होता है जो करता है वो फल प्राप्त करता है। जो नहीं करता है, उसको फल प्राप्त नहीं होगा ये तो सामान्य नियम सर्वत्र जानते हैं किन्तु अब पिछले अधिकारण में क्या हुआ कि वो कर नहीं रहा खाली उसके साथ व्यवहार कर रहा है तभी उसको पाप प्राप्त होगा ऐसा कहा शिष्टाचार के विषय में तो ये इसलिए संशय होने की स्थिति आ गई नहीं तो क्या नियम है ये करता सब फली जो करता है वो फल प्राप्त करता वो नहीं है तो नहीं करेगा ये न्याय अनुग्रह है इसका न्याय है इसका और उसका फल भी बताया वर्ष त्यस्मय या उपासिंगा स्वामी कर्मणी अंगोपासने प्राप्त है और वह फल का धन में ये कहा गया कि इस प्रकार की उपासना जो करता है वर्ष दीघा स्मय वर्ष यहा विद्वान वृष्ट पंचविधम साम उपासना वृष्टि में पांच प्रकार साम पंचावयव साम की कल्पना करके भावना करके उपासना करेगा उसके लिए बारिश प्राप्त हो जाएगा मतलब वर्षा प्राप्त हो जाएगी और वो संकल्प करेगा तो दूसरी जगह वर्षा करा भी सकता है ये फल भी होता है अपने लिए तो वर्षा प्राप्त हो जाएगी और दूसरे जगह जाके संकल्प करेंगे तो वहां भी वर्षा प्राप्त हो जाएगा इस शक्ति आ जाएगी उसके पास ये तो कहा है फल कथन तो यह किसके लिए कहा कि स्वामी कर्मणी अंग प्राप्त ये जो करता है उसी के लिए कहा जो उपासना करता है उसके लिए कहा तो स्वामी कर्मा है अंगोपासना सारे स्वामी कर्म होते हैं स्वामी कर्म यजमा कर्मोथ एवं विदुद्गा आत्मने वा यजमायुद्गा ब्रूया कमे काम इदिश्रौतलिंग अंग तत्सधि उपांग गोदोहनाद आर्त्युज्य यजमान दक्षिणया क्रीतत्वा अब क्या है कि वहां और देखते हैं वहां ये कहा गया कि इस प्रकार के उद्गान करने वाले जो ऋतुक होगा उद्गादा, वो ऋतु का नाम है उद्गादा जो उद्गा करता है सामवेद का ऋतु क्या है उद्गादा। वो उद्गादा को भी अपने आप कुछ शक्ति प्राप्त हो जाती है कैसा ऐसा कहा है क्या होता है एवं विद उद्गादा, इस प्रकार जानने वाला इस को जानने वाला जो उद्गा होगा आत्मने वा यजमान वो अपने लिए चाहे अथवा यजमान के लिए चाहे जो चाहता है वो हो जाता है ऐसा कहा यहां तो अपने लिए यजमान के लिए दोनों के लिए कहा और एवं विद उदगा ब्रत और इस प्रकार के जानने वाले उद्गादा इस प्रकार कहें क्या कम थे काम आगा यानी ऐसा पूछे कर, कहा वहां कि तो यजमान को पूछे कि आपके लिए मैं कौन से कामना, की, कामना प्राप्त करा हूं ऐसा पूछने के लिए कहा इसका मतलब उसके अधिकार में आ गया अब वो यजमान जो भी चाहेगा वो प्राप्त करा सकता है उतनी शक्ति उसके पास आए ऐसे कहा इस प्रकार उपासना का फल है अब ये उपासना किसने किया वो तो स्वयं उद्गाधा ने किया है तो उद्गा इस प्रकार उपासना करने पर ऐसा उसके मन में भी ये शक्ति प्राप्त हो जाती है और प्राप्त होने के बाद वो ऐसा पूछता है यजमान को आपको कौन सी कामना चाहिए बताइए हम अभी उद्गान करके आपको वो कामना प्राप्त कराएंगे ऐसा अधिकार से बोलता है उसका मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर ऐसा वहां वाक्य मिलता उससे पता चलता है कि वो यजमान के अंदर भी आता है उसी प्रकार उद्घादा के अंदर भी आता है ऋतिक के अंदर भी आता इत्यादि लिंगे है इत्यादि स्रउ लिंगे ये श्रुदी का लिंग है लिंग प्रमाण है ये सब अंग तत्सबी उपांग गोदोहनादि कर्तव्य थे यहाँ क्या है ये अंगोपासना है उपांग है और गोदोहनादि के समान है ये यानी अधिकृत अधिकार में आया हुआ है सब सारी उपासना कर्मांग अवब्ध उपासनाएं सारे ऐसे वो हम लोग कोई कर नहीं सकता वो जो यज्ञ करता है यज्ञ के विषय में जानता है और उसके बाद उपासना उसी के अंग रूप से कर सकता ऐसी है ऐसी उपासनाएं कर्मांग अवबद्ध उपासना तो ऐसे उपासनाओं में आर्तिजस् यजमाने न दक्षिणया प्रदत्ता किंतु अब यहां मीमांसा का एक नियम बता रहे जो आप नियम को मानना ही पड़ेगा ऐसा नियम क्या है कि पहले यज्ञ आरंभ होने के पहले कोई भी कर्म आरंभ होने के पहले एक आचार्य वर्ण होता है उसको वर्ण ही करते हैं वर्ण जो ऋतु आते हैं उनको दक्षिणा धान्य इत्यादि सब दे करके उनको वरण किया जाता है वरण करने का मतलब आप हमारे लिए यज्ञ करिए ऐसे करके उनको अनुरोध करेंगे मंत्र बोल करके उसके बाद में फिर उनको बिठाएंगे आसन में बिठाएंगे फिर पूजा करेंगे यजमान उनको वरण करेंगे वरण करने के बाद तो क्या होता है वो वरण करने के पहले तक वो अन्य था मतलब वो बाहर थे वो वरण करने के बाद और यज्ञ समाप्ति पूर्ण आहदी होकर के एक दान देता है दक्षिणाध्य दान देता है वहां तक इसके बीच का जो समय है ना इसके बीच के समय में जो जो ऋतिक करेगा उसका सारा फल ये जमान को डाइवर्ट हो जाएगा ऐसा सिस्टम हाँ ऐसा सिस्टम बनाया है तभी तो ये कर रहे हैं मतलब वो खाली आपके माध्यम बन करके कर रहे हैं आपके लिए इंद्रवत काम कर रहे हैं उनको आपने खरीदा क्रीतत्व ये इसको बोलते क्रीडन बोलते हैं। अब क्या है इसके बीच में वो कोई गलत भी करता है समझ लो कर्म करते करते कोई गलत हो गया तो उसका पाप भी यजमान को ही ले गए वो ऐसे जानकार व्यक्ति होना चाहिए बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए वो करेंगे उसका पाप भी यजमान को लगेगा पुण्य करेगा वो भी लगेगा जो कुछ वो करता है सबका यजमान की तरफ जाए केवल पुण्य ही जाएगा ऐसी बात नहीं है वो गलत करेंगे तो उसका पराचित भी करना पड़ेगा प्राश्चित कौन करेगा तो यजमान को करना पड़ेगा तो ऋतिक के द्वारा कराएंगे वो ऐसी एक व्यवस्था है इसी व्यवस्था के अनुसार आजकल भी जो मंदिरों में पूजा करते हैं आप जाकर के पूजा करेंगे तो आप पंडित से पूजा कराएंगे तो पंडित से पूजा कराने पर आप फल आपको ही मिलेगा पंडित को फल नहीं मिलता पंडित केवल वो दक्षिणा लेता है बस वो तो दक्षिणा लेने के कारण वो क्रीणन हो जाता उनको खरीदा गया ऐसा हो जाता है इसीलिए उसी से उनकी जीविका हो जाती है तो आरतिजमान दक्षिणाया क्रीतत्व अब उसके बाद ये जो दक्षिणा के द्वारा उनका ग्रहण किया गया है इसके कारण कर्तरेव फलम युक्त वो यजमान को ही वो फल मिलेगा जो कुछ वो करते हैं सब फल यजमान को ही जाएगा वो जब करता है स्तोत्र पाठ करता है आहूदी देता है कुछ भी देता है वो सब उसमें जाएगा और उतने समय में वो पंडित जो करता है वो निष्काम होता है पंडितों को अपने लिए नहीं करता वो पूरा दूसरे के लिए करता है क्योंकि यजमान को संकल्प कराते हैं संकल्प करने के लिए यजमान चाहिए बिना संकल्प से वो कर नहीं सकता यजमान कोई चाहिए तब जाकर के संकल्प करता है और संकल्प करके करता है वो पंडित अपने लिए संकल्प नहीं करेगा अपना नाम बोल करके संकल्प नहीं करेगा दूसरे के लिए करता है तो अब ऐसे अधिकारी जो पंडित होते हैं ऐसे अधिकारी ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा करने से ही आपको ये मिलेगा मतलब ये कनेक्टिविटी जो है ना वो सही होना चाहिए मतलब न्याय संगत होना चाहिए ऐसा नहीं किसी को बुला करके अब किया तो नहीं होगा वो जो पंडित आते हैं उसको संकल्प करना अच्छी तरह आना चाहिए तो संकल्प मुख्य होता है क्योंकि संकल्प का मतलब क्या है कि आप जो कर्म करने जा रहे हैं ना वो कर्म में एक मैसेज फीड कर रहा मतलब एक इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। कि ये ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये इसके पास जाएगा जैसा आप एसएमएस भेजते हैं व्हाट्सएप भेजते हैं ऐसा होता है अब जिसका नंबर में भेजेंगे उसी का नंबर में जाएगा ऐसा ही यहाँ एक नंबर फीड करना होता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये इस व्यक्ति के लिए तो इसीलिए उसका पूरा गोत्र क्या है उसका प्रवर क्या है और कौन है उसका नाम क्या है एड्रेस क्या है सारा बताना पड़ेगा क्यों ये जो कर्म करेंगे कर्म के साथ ये एड्रेस भी जाएगा तब जाएगा वापस आपको मिलेगा तो ये संकल्प का मतलब ये एड्रेस देना होता है वो इंफॉर्मेशन फीड करना होता है बायोडाटा फीड करना पड़ेगा तो फीड करने के बाद में आपके नाम से कर रहा तब क्या है बाद में आपके नाम से आ जाएगा वो जो चित्रगुप्त का जो हिसाब है ना किताब पुस्तक है उसमें आपके नाम से ये फीड हो जाता है वो तो किसने किया उससे मतलब नहीं जो किया है उसी के नाम से वहां फीड हो जाता है उसके बाद आपको ही उसका फल मिलेगा ऐसी व्यवस्था है वैदिक मन वेद में यह व्यवस्था है इसी के अनुसार अब ये चल रहा तो इसलिए यजमाने दक्षिणया प्रदत्वा ऐसा होने पर कभी भी वो यजमान का जो फल है वो ऋत्विक नहीं ले सकता ले ही नहीं सकता उसके पास आएगा ही नहीं क्योंकि उसने संकल्प किया नहीं संकल्प तो दूसरे के नाम से किया तो कहीं भी बैठ के कर सकता है वो, यजमान साथ में होना चाहिए कहीं में तो साथ में होना चाहिए लेकिन वो जो निश्चित ऋतविक होता है और वो अपने नाम से कर सकता है इसीलिए क्या करते हैं कि पुराने जमाने में सभी कुल के लिए जो बड़े बड़े कुल होते थे सब अपने अपने अपने घर में जो बड़े कुल होते हैं, वो कुल में एक पुरोहित उनका कुल पुरोहित होता कुल पुरोहित परंपरा से होते वो कारण क्या है कि जैसे हमने पहले वाला, इनके साथ एक कनेक्टिविटी है इनका संबंध है या तो ये कुल के लिए ये पुरोहित रहा तो उनके द्वारा ही उनके कुल के परंपरा से करने से वो काम आसान हो जाता है क्योंकि वहां जब हिसाब देखते हैं तो उनको मॉनिटरिंग करना आसान हो जाता है कि ये किसके साथ आया वो ये स्कूल से आया मतलब ये पंडित के द्वारा आया ठीक है तो इसका ये हो गया ऐसे करके करने में आसान होता व्यवस्था बनेगी नहीं तो आप बार बार पंडित बदलते रहेंगे तो फिर वो हिसाब रखने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है मॉनिटरिंग नहीं कर पाते इसके लिए ये व्यवस्था रखे तो आप मंदिरों में जाएंगे ना आप कोई भी जाएंगे जो यजमान जाते हैं तो वो लोग कोई पंडित के जाते जाएंगे वो पूछेंगे आपका जो है कौन सा कुल है कहां से है क्या है क्या है सारे पूछेंगे उनके पास एक इतने इतनी मोटी मोटी किताब रहते हैं वो खोल करके देखते हैं और वो कितना फटाफट -फड़ पता लगाते हैं वो पता लगा करके तुरंत आपका नाम बोल देते हैं बोले कि आपके पिता पितामह और आपके दादाजी जो है एक बार इधर आया था फिर हमारे से काम कराया था फिर ये है इसलिए आप हमारे जमाने उनका पूरा लिस्ट रहता और ये ये जो पोथी उनके पास होते ये उनके जीवन का बहुत बड़ा धन मानते हाँ वो अपने घर में रहकर पूजा करते क्यों वो सारा यजमान उनका हो ही है उसी के द्वारा करते और तुरंत आपको बता देंगे कि आप उनका है कि नहीं नहीं है तो नहीं है बोलेंगे हमारे पोथी में आपका नहीं है वो दूसरे के पास होगा फिर तो आपको दूसरे के पास जाना पड़ता है ऐसे व्यवस्थित है मतलब कितने आप देख के सोच समझ करके इतना विश्वास श्रद्धा उनके है और वो पक्का होता है और कई लोगों का ऐसा होते कि बड़े बाद में तो सामान्य रहता बाद में बड़े बन जाते हैं बन जाने के बाद भी ऐसा होता है जैसा अभी कुछ दिन पहले हमने सुना ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसा कह रहे थे कि वो कहीं पूजा में गया तो वहां जाकर के पूछा मतलब कौन है क्या है तो फिर बाद में ऐसे उनके पूर्वजों ने जो किया है वो पंडित उसको खोल करके निकाला उनके पोथी में उनका कोई पुराने पूर्वजों का कोई नाम आया तो फिर पता लगा ऐसा होता है सबका होता है ऐसे तो बड़े बड़े मंदिर में होते सब जगह नहीं होते ये इसलिए है कि ये जो संबंध है यजमान और ऋतिक का ये कुल परंपरा से होता है कुल परंपरा से संबंध बने रहते हैं तो उसके द्वारा करने से वो सार्थक हो जाता है जैसा आजकल जो है ना फैमिली डॉक्टर्स होता है फैमिली डॉक्टर होते हैं फैमिली लॉयर होता है और एडवेस होता है क्या क्या होता है सब फैमिली फैमिली अलग अलग होते हैं और वो फैमिली डॉक्टर को कुछ विशेष पता चलता है क्योंकि वो फैमिली में क्या क्या बीमारियां रहते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये सारे उनको जानकारी में रहते हैं तो बच्चे को कोई बीमारी हो जाता है तो तुरंत पता लगता है कि ये इनके फैमिली में ये प्रॉब्लम है इसके कारण ये हो गया ऐसा होता है पहले कुल वैद्य ऐसे भी रहते थे कुल वैद्य कुल ज्योतिषी कुल पुरोहित सब रहते थे ये कारण ये है कि आजकल क्या ये बोलते हैं कि लोग इनके विषय में जानते नहीं इसका पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है उनको मालूम नहीं है वो बोलते हैं कि ये लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए ये सारे एड्रेस किताब लिख करके रखते हैं और ऐसा कर ऐसा नहीं है वो ये नियम शास्त्र में है इसके कारण वो लिखते हैं वो आ, आप पैसा दे दो आप चाहे आप दक्षिणा कम दे दो तो भी नहीं है यदि उनके पुरोहित आपके पुरोहित है आपके यजमान हैं तो वो दक्षिणा मांग नहीं करते आप जो ऐसा दे देंगे वो तृप्त हो जाते हैं क्योंकि उनका पुरोहित है तो वो तो उनका दायित्व तो है करना ऐसा होता दायित्व तो मान करके करते तो ऐसे होता है ये सब इसी के अनुसार ये जुड़ा हुआ है दोनों का संबंध से इसीलिए ये काम तो पक्का है कि एक बार यजमान के द्वारा क्रीद होने पर दक्षिणा के द्वारा क्रीद होने पर वो यजमान के लिए ही सब कुछ करते हैं पुरोहित का अपना कुछ भी नहीं रहता तो अपने निष्काम भाव से करते इसीलिए कर्तुरव फल युक्त न्यायानुगृहित ही उपासना यजमान गामित्व फलत्व ऋत्विक च दर्शित इस प्रकार पूर्व मीमांसा में इसके बारे में विचार है उसको केवल यहां अनुवाद किया है कि इसलिए यहां जो उपासनाएं करेंगे कर्म संबंधी उपासनाएं इसमें यजमान गामी फल ही होता है वो ऋतु के पास नहीं रहता है यजमान को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से यहां निश्चय करेंगे अभी सूत्र देखिए पूर्व सूत्र है स्वामीन फल सृदय आत्रेय ऋषि एक पक्ष बताना चाहते हैं क्योंकि आगे दूसरे ऋषि का नाम लेंगे आउडलोमी के नाम लेंगे तो आत्रेय ऋषि मानते हैं कि स्वामीन फलश्रुति जो फल है प्राप्त होता है जो जो फल प्राप्त होता है जो जो फलश्रुति है वो सब स्वामी संबंधी है स्वामी माने अजमान यजमान संबंधी है ऐसा आत्रेय ऋषि मानते हैं भाष्य में देखिए अंगेश उपासन संशय अंग उपासनाओं में संशय बाकी उपासनाओं में समस्या नहीं है बाकी उपासना जो करेगा उसको फल प्राप्त होगा लेकिन ये कर्मांग अवध वासनाएं जो है अंग उपासना मतलब कर्मांग अवब्ध उसनाएं जितने भी हैं उसमें यह संशय किम तानी यजमान कर्माणी आहोषित ऋत्विक संशय है कि यजमान कर्म होते हैं अथवा ये ऋत्विक कर्म चाहिए तो किम तब प्राप्त इसमें क्या प्राप्त हुआ तो कहते हैं यजमानर्माणी यजमान कर्म यजमान ही होते हैं ऐसा एक पक्ष हुआ कुतः फल श्रुते फल ऐसा सुनाई पड़ता है फलम ही श्रूयते फल इस प्रकार सुनाई पड़ता है वर्षती हास्म वर्षय दी ये विद्वान्ष्टो पंच विधम सामोपासस्ते इत्यादि कि वृष्टि में पांच प्रकार के साम की उपासना जो करता है पांच अवयव शाम की उपासना करता है उसमें उसके लिए स्वयं के लिए वर्षा होगी और वो दूसरे को वर्षा दिला भी सकता है तच्च स्वामिगामी न्यायम ये जो फल है ये स्वामिगामी होना चाहिए ये न्याय है स्वामिगामी यजमान संबंधी होना चाहिए तस् सांगे प्रयोग अधिकृतत्वा कारण क्या है कि यजमान कर्म करने के लिए बैठा है तो सांग प्रयोग जो कर्म का जो जो अंग है सारे अंग का प्रयोग यजमान में ही जाता है अब उपासना भी उसी का एक अंग है उस कर्म का एक अंग है तो यजमान में जाएगा क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि अधिकृत अधिकारित्वात्म जातीय कस्या एवं जातीय कम मानी इस प्रकार के जो उपासनाएं हैं ये उपासनाएं अधिकृत अधिकार में आने वाले उपासनाएं। पहले कोई कर्म में अधिकृत होता है वो कर्म कर रहा होता है और उस समय ये उपासना करनी होती है इस प्रकार की उपासना होने से ये इसको तो यजमान के द्वारा ही करना चाहिए फलम से कर्तरी उपासनाम श्रूयते वो जो कर्ता में ही फल प्राप्त होता है ये तो श्रुति में स्पष्ट है वर्ष या उपास इत्यादि अब प्रश्न करते हैं कि नु ऋ ऋ जो भी फलम हम दृष्ट लेकिन वहां तो कहीं कहीं ऋतिक को भी फल बताया ऋतिक को कुछ विशेष शक्ति प्राप्त होती है उसको भी फल होता ऐसा कहा है वहाँ उसी प्रसंग में आत्मनेवा ने यम कामम काम यदे तम आगा ये आया है अपने लिए अपने लिए मैंने वो यजमान स्वयं ऋतिक लिए बोल रहा तो ऋत्विक अपने लिए अथवा यजमान के लिए इसके लिए भी वो कामना करते हुए ये उद्गान करेगा तो वो कामना प्राप्त हो जाती अब यहां संशय आ गया तो ये अपने लिए कैसे प्राप्त हो रहा वो तो क्रीत हो गया ना वो यजमान के द्वारा क्रीत है तो जो कुछ कर रहे यजमान को जाना चाहिए फिर वो अपने लिए कैसे आएगा अपने लिए भी और यजमान के लिए भी दोनों के लिए फल मिलेगा ऐसा करके कहा तब ये संशय हो गया इसके कारण ऐसा संशय अब कहते हैं ये जो बात सही है कि यहां जो है ना दोनों के लिए कहा है दोनों के लिए बात क्या है अब बात के आ गया तो हम इसको छोड़ नहीं सकते नियम तो ये कहता है कि ऋतिक यजमान के लिए होता है ऋतिक द्वारा जो जो किया जाता है सब यजमान को ही जाता है फल ये नियम है ये पक्का नियम है इसी के अनुसार कर्म चलता है और पूरे कर्मगति इसी प्रकार है आप कराने पर भी आप क्या किया जाता लेकिन अब यहाँ ने श्रुति ने कहा नहीं वो अपने लिए सोचता है तो उसके लिए भी फल होगा और यजमान के लिए सोचता है तो यजमान के लिए भी फल होगा तो दो विवाह कर दिया अब यहां संशय हो करते तो पूरा यजमान कर रहा है और उसका फल अपने लिए भी अपने लिए भी ले रहा और दक्षिणा अलग है। फिर तो समस्या है ना तो इसीलिए यहां हो गया संशय हो गया कि ऐसा क्यों कर रहा बोलते हैं कि ऐसा है ना अब श्रुति कह रही है तो हम छोड़ नहीं सकते तो ऐसा लगता है कि कोई कोई विशेष कर्म में कहीं स्पेशल केसेस है और वो विशेष कर्म में दोनों के लिए होता है ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए कहते हैं ना तस्य तस्वनिकत्व ये वाचनिक मन जब हमको और कोई युक्ति नहीं मिल रही है और नियम का भी भंग हो रहा है सामान्य नियमों का भंग हो रहा है और श्रुति कह रही है ऐसे में बाकी सब छोड़ करके श्रुति कह कर रही है तो वहां के लिए उसको मानना चाहिए उस प्रसंग में मतलब उस विषय में वो वाचनिक होता है वाचनिक माने श्रुति ने कह दिया वचन में प्राप्त है इसलिए उसको वाचनिक मानते तो उसके लिए वो होगा ये नियम अन्यत्र नहीं जाएगा जो वाचनिक होता है वही काम करेगा दूसरे जगह काम नहीं करता क्योंकि यह नियम को भंग कर रहा है यजमान का फल और इनका फल दोनों में विकल्प कर रहा है यहां अपने लिए भी कर सकता है जवान के लिए भी कर सकता कह रहे तो अब ये वाचनिक है वाचनिक मान के श्रुति ऐसे कह रही है इसका अर्थ यह है कि ये विशेष कर्म में ये उद्गान का जो विशेष कर्म अभिषे शुक्ल आजुर्वेद का जो वाच शाखा में ब्रदारने में आया और इस विशेष कर्म में ये अपने लिए भी कर सकता है और दूसरे के लिए भी कर सकता ऐसा मानना पड़ेगा वाचनिक तस्मा स्वामी नलवत् उपासने कर्तृत्व आत्रेय आचार्यो मनना आत्रेय आचार्य आत्रेय ऋषि ऐसे मानते हैं कि इसीलिए ये वाचनिक विधि को छोड़कर के बाकी तो सामान्य नियम के अनुसार सभी उपासनाओं का फल कर्तागामी अर्थात यजमानगामी ही होगा यजमान से भिन्न को प्राप्त नहीं होगा या नृत्य आदि को प्राप्त नहीं होगा जो भी वो कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है यजमान के लिए कर रहा है इसके लिए यजमान ही फल प्राप्त करने वाला होता है आगे ठीक है देखिए अंग उपास्ति नाम न स्वतंत्र ना फलदा यदि प्राप्त अब ये प्राप्त एक पक्ष है आत्रेय ऋषि का ये पक्ष हुआ है अब इसी पर सिद्धांत करना चाहते अंग उपास्ति जितने भी है ना ये याजमान यजमान का ही है यजमान संबंधी है ऐसा होने से न स्वतंत्र फलता यदि प्राप्त है, उसका स्वतंत्र फल नहीं है स्वतंत्र फल उसका अलग नहीं होगा अच्छा स्वतंत्र फल क्यों बोल रहे यदि स्वतंत्र फल होता है तो जो उपासना करने वाला है उसको भी कुछ फल प्राप्त होगा जैसा अभी हमने कहा कि अब जब करता करता वो ध्यान कर रहा है ध्यान कर रहा है तो मन की एकाग्रता अब मन की एकाग्रता तो जो करेंगे उसी को प्राप्त हो वो दूसरे को नहीं होता जैसे अभी प्राणायाम नित्य कर्मों में प्राणायाम आदि आप करते हैं तो प्राणायाम करने वाले को प्राणायाम का फल प्राप्त होगा आप प्राणायाम करेंगे वो दूसरे को प्राप्त होगा ऐसा नहीं होता तो कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो करने वाले को प्राप्त होता है दूसरे को प्राप्त नहीं होता और वो दूसरे के लिए करते वक्त करता है यानी यजमान के लिए कर्म करते समय ही ये सब करता है तो भी वो यजमान को नहीं जाएगा वो अपने पास ही रहे ऐसा तो मन को एकाग्र करना है तो यजमान को स्वयं करना पड़ेगा वित्तिक मन की एकाग्रता को यजमान को आदान नहीं कर सकते जो कर्म कर रहे आहूति आदि को तो दे सकता है लेकिन जो ध्यान आदि है उपासना के अंतर्गत जो आते हैं वो सब उनको नहीं जाएगा वो तो कैसे जाएगा नहीं जा सकता ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं मतलब कुछ अंश में ये परतंत्र है फल और कुछ अंश में स्वतंत्र है और स्वतंत्र अंश में वो प्रयोजन ऋतु के पास भी आता है और बाकी तो फल रूप से यजमान को भी मिलेगा ये पक्ष देखना चाहते हैं। ये सब जो है ना ये जो कर्म फल के संबंध में विषय है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये कर्म सिद्धांत तो बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये बहुत महत्व रखता है ये इसकी एक पूर्ण विशेषता इस, इसी को लेकर के सारे सिद्धांत खड़े करते हैं और उसमें कैसे कैसे संबंध करते जैसे अभी पधिपत्नी है विवाह होने के पहले ये अलग अलग घर में रह रहे थे अलग अलग उनका कोई संबंध नहीं वो अलग घर में बड़े हुए खाए पिये सब अलग है जब विवाह हो जाता है विवाह कर्म होने के बाद में वो एक बंधन हो जाता है एक कर्म करके वहां वो बंधन में डाल देते हैं और बंधन में डालने के बाद में क्या होता है कि इनमें से दोनों में से कोई भी करेगा तो वो दूसरे को भी मिलेगा ऐसा हो जाता है इसलिए विवाह एक बहुत सावधानी से करने की चीज है वो एकदम कर तो फंस जाएंगे क्यों दूसरा गलत करेगा तो वह अपने पास आएगा उर्दू तो जो जिसको जिसके साथ विवाह कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा कोई सही आदमी है कि नहीं है वो सब देखना पड़ेगा नहीं तो वो ऐसा ही होता है नियम ऐसा फिर दोनों का रहेगा और दोनों का रहेगा मतलब कहां तक यहाँ नहीं पर लोगों में भी दोनों को मिलेगा यहाँ दोनों कर्म करेगा पर लोग जाने के लिए कर्म करेगा तो वहां भी दोनों को ही मिलेगा अब एक पहले मर गया तो क्या करेंगे वो दूसरे आने तक इंतजार करेंगे वहां ऐसा होता अब दो दोनों तो साथ में तो मरेंगे नहीं जो बड़े हैं या आगे पीछे का जाएगा तो कर्म तो साथ में किया अब उसका फल मिलना है तो एक को अकेला नहीं मिलेगा इधर से यदि पत्नी पहले चले जाती है तो पति के लिए इंतजार करेंगे ऊपर जब पति आएगा तब उसको फल मिलेगा और पति पहले जाता है तो पत्नी के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो जो दोनों साथ में किया हुआ कर्म साथ में फल मिलेगा उसके पहले किया हुआ वो अलग है वो तो स्वतंत्र है लेकिन साथ में किया हुआ साथ में ही फल देगा ये हमारा कर्म सिद्धांत ऐसा कहा रहेगा जहां वो पहुंचना है वहां बीच में रहे नहीं जा पाए कहीं नहीं जाएगा जो विचार तो नहीं, तो नहीं, नहीं हुआ तब तक तो विचार नहीं हुआ तब तक विचार नहीं तक वो हुआ है क्या तो विचार तो तो तो तो तो तो तो जो किया है कार्यक्रम अच्छा है या पूरा है उसके हिसाब से चला गया है उसको विचार नहीं हो वेटिंग है नहीं, नहीं वेटिंग में नहीं है वो तो निश्चित रहता तो वो क्या आप कर्म अच्छा किया बुरा किया तो बाद में थोड़ी निश्चय होता है तो कर्म करते समय फल का निश्चय हो जाता तो आप कौन सा अच्छा कर्म किया कौन सा बुरा कर्म किया वो आप नहीं डिसेड करते है ना वो कौन डिसाइड करता है वो तो कर्म ही डिसेड करता है वो तो कर्म निश्चित है कि ये कर्म पुण्य है ये कर्म पाप है आप कोई पाप कर्म को पुण्य बनाना चाहते है तो नहीं हो सकता वो आपके हाथ में थोड़ी है इसलिए वो पक्का है आप किया तो किया करने के बाद में फिर आपका दायित्व पूरा हो गया फिर तो उसके बाद फल देना तो वो जो ईश्वर है जो भी फल दाता है फल देंगे वो तो आएगा ही आपके पास इसीलिए उनको कोई काम नहीं वो वहां गुमसुम अवस्था में रहते हैं आदिवासी अवस्था में रहते हैं और यहाँ जब ये चले जाते हैं साथ में और दोनों मिलकर के क्योंकि दोनों को साथ में रखा हुआ अलग अलग कैसे देंगे फाड़ना तो साथ में अरे जाएगा नहीं बोल रहे ना वो स्वर्ग के लिए साथ में कर्म किया तो साथ में ही जाएगा तो ये तो और वो बीच में रहता है। उसको बोलते है आधिवाहिक अवस्था में रहता है वो वो बीच में रहेगा इसलिए तो यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करते रहते हैं और उसके बाद वो जो विधवा होने के बाद या विधुर होने के बाद में जो कर्म कहा गया वो इसलिए है क्यों विधुर होने के बाद में आगे जा करके जब वो उनके साथ कर्म फल बांटना है तो तब तक रहना पड़ेगा अब वो फिर दूसरे के साथ विवाह करेंगे तो फिर दूसरे के साथ भी जुड़ जाएगा वो समस्या होती है अच्छा इसलिए वो ऐसे व्यवस्था दिया बहुत बहुत कठिन है ये देखा गया है कि वो मर गया हाँ। वो की वो बन गया संपत्ति हुआ बाद में उसको पहचान ले जाएगी आ, वो तो है वो तो जन्म की स्मृति होती है नहीं जन्म होता है पूर्व जन्म की स्मृति होती है कुछ स्मृति आते हैं कुछ कारण से आता है ऐसा होता है लेकिन यहां इतना ही है कि आप साथ में किया हो जैसा समझ लो कि आपने साथ में मिलकर के एक बिजनेस किया अब उसका जो प्रॉफिट आएगा फल आएगा तो आपको बांध के लेना पड़ेगा ना ऐसा तो एक नहीं ले सकते भाई ऐसे सिद्धांत है तो साथ में किया हो तो साथ में ही देंगे उनको अलग से कैसे देंगे नहीं हो सकता वो सिंपल थियरी है ऐसे होगा और उसके बाद जब सात वाला पूरा कर्म समाप्त हो गया उसके बाद जो सिंगल है वो तो अलग अलग का अलग अलग मिलेगा वो भी मिलता है मिलेगा तो सब मिलेगा मैंने उपनयन के बाद में जो जो कर्म आप मृत्यु पर्यंत करते हैं सभी कर्म का फल मिलेगा और साथ में किया हुआ साथ में मिलेगा और अन्य किया हुआ अन्य मिलेगा इसीलिए यहां वैदिक विधि के अनुसार दो ही कर्म साथ में होता है एक तो ऋतिकों के, तो के द्वारा यजमान के लिए किया गया कर्म मिला हुआ होता है यानी यजमान के प्राप्त होने वाले कर्म होते और दूसरा विवाह जो कर्म है विवाह के बाद में जो कर्म होता है ये साथ साथ फल मिले साथ साथ मिलता है और बाकी किसी में साथ साथ जैसा आप व्यापार करते हैं व्यापार करने में पार्टनर्स होते हैं पार्टनर करके साथ करते हैं लेकिन ये सब वैदिक विधि से साथ साथ नहीं आता है क्योंकि उसका अलग अलग रहेगा पार्टनर होने पर भी अलग अलग ना मतलब नहीं, नहीं।, नहीं होता है पिता माता का क्या है कि उपनयन के पहले तक उपनयन के पहले तक जो कर्म बच्चे का होता है वो उपनयन के पहले जैसा कल बताया था वो उपनयन के पहले तक जो उसका उसका कर्म पुण्य पाप नहीं मानते वो माता पिता का ही उत्तरादायित्व रहेगा वो माता पिता का माना जाता है वो उपनयन होने के बाद ही उसको विधिवत कर्म में प्रवृत्त होने का है तो उसके बाद का वो अपना रहे ऐसा तो इसलिए कर्म गरी बहुत गहन है इस प्रकार बहुत सोच समझ करके ये व्यवस्था रखी है अब सामाजिक दृष्टि से देखने से आपको इसमें बहुत सारे कमियां दिखाई पड़ेगी जैसा कई चीजें इलॉजिकल लॉजिकल नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा तो दिखाई पड़ेगा लेकिन आंतरिक बात कुछ और होता है आंतरिक बात तो ये व्यवस्था के अनुसार है कई लोग कहते हैं कि अब आपको भगवान को पूजा करना है तो आप ही करो क्यों आप यजमान क्या पुरोहित को बुलाते अब तीर्थ में जाकर कई लोग बोलते हो क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना इसके बारे में क्या है कौन ऐसा कराते क्या कराते वो पता नहीं वो बोलते हैं कि वो ऐसे ही करते हैं ये लोग अपने जीविका के लिए धंधा बना के रखा है हम भगवान को स्वयं हम पूजा करेंगे ऐसा सोचता है लेकिन ऐसा नहीं होता उसके अनुसार यदि वो देवता के संबंध में है तो ऐसा ही होगा और यजमान सीधा करने वाला कर्म भी होता है पुरोहित के द्वारा कराने वाला भी कर्म होता है दोनों अलग अलग होते हैं सीधा जो करना है वो तो सीधा करना है आपको पुरोहित के द्वारा कराना है पुरोहित के द्वारा ही कराना है वो आप स्वयं नहीं कर सकते नहीं कर सकते और सत्र होता है सत्र करके एक रहते हैं उसमें तो स्वयं यजमान और नृत्य एक होता है इसीलिए कर्म गति के विषय में ऐसा ये जो अभी निर्णय जैसा बता रहे हैं कि इस प्रकार के निर्णय देखना पड़ता है कि ये अंगोपासना अंग है कोई कर्म के संबंध से आया है कि ये स्वतंत्र है और अंगोपासनाओं में उपासनाओं में भी कुछ स्वतंत्र भाग रहता है कुछ जो है कर्म अवब्ध रहता है तो ये दोनों मिला करके निर्णय करना है इसलिए यहाँ सिद्धांत कहना चाहते हैं कहा अंग उपास्ति नाम याजमान न ना स्वतंत्र फलदाय यदि प्राप्त याजमान कर्म से स्वतंत्र फल नहीं ऐसे प्राप्त होने पर यानी आत्रेय आत्रेय का पक्ष ऋषि आयेकक्ष आये ऐसा आ गया तो सिद्धांत तो अ सिद्धांत आर्तिद्यादी फिर कल ओम देखर्णम पौर्णमितूर्ण पूर्णमुदस्ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य